हिन्दू धार्शनिक चिंतन के सोपान धार्मिक मतों का जो प्रथम वर्ग हमारे सम्मुख दिखाई पड़ता है मेरा अर्थ यथार्थ धार्मिक मतों से है न कि अत्यंत निम्न श्रेणी के मतों से जो धर्म संज्ञा के योग्य ही नहीं है उन सभी में दैवी स्फूर्ति तथा ईश्वर निष्पसित आप्तवाक्य आदि की कल्पना समाविष्ट है धार्मिक मतों का प्रथम वर्ग ईश्वर की कल्पना से आरम्भ होता है हमारे सम्मुख यह विश्व है और यह विश्व किसी पुरुष विशेष द्वारा निर्मित किया गया है इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ है सभी उसी ईश्वर द्वारा रचा गया है उसके साथ आगे चलकर आत्मा की कल्पना आती है कि यह शरीर है और इस शरीर के भीतर ऐसा कुछ है जो शरीर नहीं है हमारी जानकारी में धर्म की यही सबसे आधिम कल्पना है भारतवर्ष में हमें इसके कुछ थोड़े से अनुयायी मिल सकते हैं परंतु यह कल्पना बहुत पहले ही त्याग दी गई भारतीय धर्मों का प्रारंभ बड़े विचित्र ढंग से हुआ है बहुत सूक्ष्म छानबीन विश्लेषण और अनुमान करने पर ही हम यह सोच सकते हैं कि भारतीय धर्मों की कभी वह अवस्था रही होगी जिस प्रस्तुत रूप में हम उन्हें पाते हैं वह तो दूसरी सीढ़ी है प्रथम नहीं सबसे प्राथमिक अवस्था में सृष्टि की कल्पना बड़ी ही विचित्र है और वह यह है कि इस संपूर्ण विश्व की रचना ईश्वर की इच्छा से शून्य में से की गई है इस सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और उस शून्य से ही यह सब निकला है द्वितीय अवस्था में हम देखते हैं कि इस सिद्धांत में शंका उठाई जा रही है असत के सत्य उत्पत्ति कैसे हो सकती है वेदांत में सर्वप्रथम यही प्रश्न पूछा गया है यदि यह विश्व सत्तात्मक है तो वह किसी सद्वस्तु से ही निकला होगा क्योंकि तो उसके लिए उपादानों की आवश्यकता हुआ करती है यदि गृह निर्माण हुआ है तो पहले उसका उपादान विद्यमान था यदि नाव बनी है तो उसकी सामग्री पहले से ही विद्यमान थी यदि कोई हथियार बनाए गए हैं तो उनके भी सामग्री पहले से ही थी कार्य की उत्पत्ति इसी प्रकार हुआ करती है अतः यह स्वाभाविक ही है कि शून्य में से इस ब्रह्मांड की रचना की प्राथमिक कल्पना त्याग दी गई और जिस उपादान से यह विश्व गढ़ा गया है उस उपादान के अनुसंधान का प्रारंभ हुआ धर्म का समग्र इतिहास यथार्थ में इस उपादान कारण की खोज ही है किस उपादान से यह सब गढ़ा गया है निमित्त कारण या ईश्वर के प्रश्न को अलग रखो इस प्रश्न को अलग रखो कि ईश्वर को विश्व की रचना की सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि उस ईश्वर ने इसे किस उपादान से बनाया सभी दर्शन शास्त्र मानो इसी प्रश्न पर निर्भर है